काल कर्मो गुनाधीनो देहो अयम पंचभौतिक कथम स्तु गोपाए सर्पग्रस्थ यथा जया सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपाजी ने बताए अपराकी जगत का साथ भगवान का साथ संपर्क करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है एक ही रास्ता खुला है वो अपराकृत शब्द ब्रह्मों का सहारा लेना अपराकृत जगत को देखने जाओ भगवान को देखने का कोशिश करो तो आपको कानों का सहारा लेना पड़ेगा यू विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ योर हियरिंग ऑर्गन कानों का सहायता लेना पड़ेगा कानों के द्वारा ही अपराकित जगत देखा जाता है ये आंखों के द्वारा अपराकित विषय वस्तु देखा नहीं जाता संभव नहीं है आप लोग शायद बचपन में पढ़े होंगे वेद का दूसरा नाम है सूती, ये इसलिए नाम पड़ गया कि कानों कानों में ये बात सुनते सुनते गुरु वैष्णव का पास ऋषि मुनि ऋषि मुनियों का पास सुनते सुनते शिष्य लोगों ने कान के द्वारा इसको ग्रहण करते थे और उसका ब्रह्मचर्य जो ऐसा था कि सुनने का साथ साथ ही वो पूरा जितना सारे सुनते थे याद कर लेते थे पहले जमाने में लिखने का कोई व्यवस्था नहीं था क्योंकि लिखने का व्यवस्था था लेकिन पेपर आदि नहीं था कुछ लेकिन ये स्रोत पंथा में अपराकित जगत का ज्ञान हमारा सामने आज भी आ रहा है जो व्यक्ति गुरु परंपरा के द्वारा स्रोत पंथा में अवस्थित नहीं है इनके द्वारा अपराकित जगत का कथा सुनना और बोलना संभव नहीं वो बोलेगा कैसे सोत पंथा क्या है सो तो पंथा यह है जो हमारा गुरु परंपरा के अनुसार गुरुवर्गो के द्वारा हमारा सामने जो अपराचित जगत का मैसेज खबर आए हैं वो सेवा करते करते आचरण करते करते हम अगर सुने हैं वो सब हरी कथा को सारे हमारा दिल में बैठ जाएगा उसी कथा दूसरे के सामने कीर्तन करना ये भी सौ कीर्तन होता है सौत तो कथा श्रोवन, सौ तो कथा कीर्तन इसी का विधान है जो गुरु परंपरा में अवस्थित नहीं है उसका ज्ञान प्रामाणिक नहीं है उसका बोलने का ढंग अच्छा हो सकता बहुत अच्छा प्रोफेशन सी है बोल सकता बहुत कुछ सुंदर ढंग से फिर भी उसका कथा में कोई वीर जो जिसका पावर है नहीं रह सकता जो श्लोक देके मैं शुरू किया था उसको थोड़ा व्याख्या करके परंपरा क्या चीज है ये गौड़ियों वाले गौड़ी मठ जो है इसका परंपरा कैसा है इसका बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे जो श्लोक देके शुरू किया था वो आपका नारद जी महाराज जुधीशिर महाराज का सामने कीर्तन किया था इस श्लोक को भागवत में आता है कब ये श्लोक को कीर्तन किया था हमने ये बात को उठाया था शिव मंदिर में थोड़ा सा टच किया था जब पितृव्यो अंधराष्ट्र गांधारी मैया और बिदुर जी बिना बोले राजधानी से चल पड़े और किसी को पता नहीं कि कहा गया युधिष्ठिर महाराज सूबे का टाइम गुरुवर्गो का चरण में अर्थात बुजुर्गों का घर चरण में पितृव्यो माता पिता का चरण में दंडवत करने के लिए घर में घुसे और देखे ना तो गांधारी मैया है ना तो धीतराष्ट्र जी है ना तो बिदुर जी महाराज खुल्लो तातो पितिब कोई नहीं है उपस्थित घर खाली है बड़ा भारी ढूंढा शोर मचाया कहा गया बाद में पता चला नहीं है किसी भी जाएगा मिल नहीं रहा तब आंसू बहाने लगे और बोलने लगे शायद मुझसे कुछ भूल हो गया होगा अपराध इसके कारण शायद ये लोग दुखी होके हमको छोड़ के चले गए ये भी हो सकता कि गंगा में छलंग लगाए गंगा में शरीर को शांत करने के लिए गंगा में कूद पड़े हो सके इतना रोनासुर वैष्णव इसको बोलता है वैष्णवों का पहचान है जितना भी आप उसका गदारी करो बेईमानी करो उसको शरीर से विनाश करने का भी कोशिश करो वैष्णव का पहचान है फिर भी उसका मंगल करके रहेगा यह है वैष्णव तमाम दुनिया को भगवत संबंध में दर्शन करना यह कोई मामूली बात नहीं है तमाम जहां नेत्र परे, किसी वस्तु किसी व्यक्तियों में हर वक्त भगवान का स्मृति आ जाए ये जगत भगवान की है ये सब सारे जगत में जितना सारे मनुष्य है सारे भगवान की है सारी सृष्टि में जितना वैचित्र है सब ठाकुर जी का है यहाँ तक कि मैं भी ठाकुर जी का हूं मेरा कोई अलग सा परिचय है नहीं जुधिष्ठिर महाराज तथा तो वैष्णव थे उन्होंने बहुत रोया उसका रोना देखकर नारद जी महाराज उनका सामने आ गए राजधानी में जब नारद जी को आने देखा तो एकदम छलंग लगाकर उठा चरणों में गिरा और पैर धुला के आसन में बैठा लिया और बहुत सारे बातें हुआ नारद जी ने पहले प्रश्न किए राजन आप दुखी हो क्यों रो रहे हो क्या कारण है बोले महाराज क्या बताए ऐसा है नेत्रहीन है हमारा पितृव्यो धीतराष्ट्र जी महाराज और गांधारी मैया भी आंखों में पट्टी लगा कर बैठे हैं क्योंकि सामी को ये जगत देखने को नहीं मिलता है क्यों हम पत्नी हम भी नहीं देखेंगे जगत को इसी अवस्था में बिदुर जी महाराज भी हमको नहीं मिल रहा है काल रात को देखा चर्चा भी हुआ बहुत अशोभे होते ही गायब है कहाँ है ये रहस्य मेरे को मालूम नहीं होता हमारा हम जुमा है शायद हमने कुछ अपराध किया नारद जी महाराज बहुत समझाया राजन आप क्या समझते हो जब बोले ये नेत्रहीन हैं कहां चला गया मेरा ऊपर निर्भर करते हैं हम उनको देखभाल करते हैं तो नारद जी ने तत्व ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए यह श्लोक को बताया था राजन तुम अपने को क्या समझते हो दुनिया का रख रक्षा रख, करने वाला तुम हो किसी का जीवन को रक्षा करने वाला तुम हो शरीर को क्या समझते हो तुम अपने को इस समय ये श्लोक को बताया बड़ा सुंदर श्लोक है राजन काल कर्म गुनाधीनो देहो अयम पंचभौतिक कहा यह तो पंचभौतिक है चाहे किसी का भी शरीर हो ये दुनिया में किसी भी शरीर आपको देखने को मिले सब शरीर पंचभौतिक है यह तो आकार आकृति बाहर का है दो दिन का बाद शमशान में जलाया जाएगा सारे भस्म हो जाएगा मिट्टी में केमिस्ट्री में बोलता है कार्बन जो है कार्बन ब्लैक कार्बन मिट्टी में जाएगा मैग्नीशियम पोटासियम जो भी है केमिस्ट्री में सब अपना अपना शरीर में सब सब धातु सब धातु थोड़ी सी परसेंटेज में आपका शरीर में है वो धातु का थोड़ा एक्सेस हो जाए तो तबीयत खराब हो जाए जैसे आर्सेनिक वेरी पॉइजोनस मार्करी वेरी पॉइजोनस स्टिल शरीर में है थोड़ा परसेंटेज लेकिन वो ज्यादा हो जाए वो मर जाएगा तुरंत तो जब हमारा शरीर जल जाएगा भस्म हो जाएगा तो मिट्टी का जो पोर्शन है मिट्टी में चला जाए और जो वायु है शरीर में वो वायु में चला जाएगा खिती खित्ती जो वाटर पोर्शन है जलने का समय आवाज होता है चट करके आवाज होती चर्बी आदि ग्लिसरॉल एसिड उससे ग्लिसरॉल एसिड पैदा होता है जब कोई फास्टिंग करता है किसी का शरीर में चर्बी है उसमें फर्टिलाइजेशन होने का बाद ग्लिसरॉल एसिड एवं वाटर पैदा होता है उसका और भी रिएक्शन है तो ऐसे करते करते देखा गया तो पानी का पोर्शन पानी में गया वायु का पोर्शन वायु में गया और जो स्पेस शरीर का अंदर स्पेस है सिर्फ शरीर का अंदर नहीं जो लोग बड़ा बड़ा वैज्ञानिक या साइंटिस्ट है वो जानते हैं यहां तक कि लोहे का एक टुकड़ा दे दे आपको ये लोहे का टुकड़े का अंदर भी स्पेस होते हैं बड़ा आश्चर्य लगेगा वहां कहां स्पेस है लोहे तो एकदम सॉलिड है उसमें तो कोई स्पेस दिखाई नहीं देता यू कैन नॉट सी बस स्टिल स्पेस इज देयर जो लोग केमिस्ट्री पढ़ता है फिजिक्स पढ़ता है जानते हैं हायर एजुकेशन में इंटर मल्यूकुलर स्पेस रहता है इंटर मेल्यूकुलर स्पेस उसमें गैपिंग रहता है तो स्पेस होगा ही जो भी डेंसिटी हो वस्तु का तो ऐसे हमारा शरीर में भी फाका जाएगा है स्पेस ये सब क्या होता है जहां का तहा वापस चला जाता है और आत्मा निकल के दूसरा जन्म के लिए चला जाता है उसका रहस्य है इसका बारे में हम नहीं बताना चाहें क्योंकि समय अल्प है काल कर्म गुनाधीनों काल मतलब जो महाकाल जो एक एक करके सब वस्तु को हरण करते हैं जब हम पैदा हुए थे उसके बाद धीरे धीरे हमारा शरीर का उन्नति हुआ फिर जवानी आया फिर पे आया बुढ़ापा फिर चले गए ऐसा होते रहते हैं शरीर का ये चेंजेबल जो अवस्था है ये शरीर का है आत्मा का नहीं आत्मा का कोई उम्र नहीं होता काल भी बताया था तो काल कर्मो गुणाधीनों काल महाकाल जो आपका हरण करते काल जो आपका आयु को हरण करके ले जाते हैं जैसे पेड़ का ऊपर देखो वसंत समय में पेड़ का जितना सारे पुराना पत्ता है एक एक करके हवा में ऐसा ऐसा निकलते गिर जाते हैं बसंत काल में फिर नया पत्ता उदय होता है आप सूर्य उदय का साथ साथ जब अस्त जाता है तो एक जैसे बसंत का गिरा हुआ पत्ता गिर जाते हैं जमीन में हमारा एक एक सूर्य उदय होने का साथ साथ और अस्त होने का साथ साथ हमारा दिन का एक जो दिन है हमारा दिन बसंत का गिरा हुआ पत्ता का मपी टूटते जाता है अंग्रेजी में कहावत है टाइम एंड टायर वेट फॉर नान समय और जो बहते हुए पानी किसी का लिए वेट नहीं करता जो गंगा का पानी अभी अपने देखे चांद किया स्नान किया चमन किया वो पानी हमको जिंदगी में और नहीं कहाँ चला गया समुद्र में ऐसा करके रिश्तेदारी है पिता माता भाई बंधु बहन सबका साथ यही दो पल का संबंध है उसके बाद कौन कहा जाए उसका कोई ठिकाना है नहीं यही जिंदगी है यही जिंदगी है वास्तव भगवान छोड़ के जीवात्मा का कोई आपना आदमी कोई नहीं है इतना बड़ा सच्चाई को कोई जान नहीं पाता देट इज कॉल इल्यूजन आपका अंदर में भगवान बैठा हुआ है जिसका साथ आपका आत्मा का दोस्ती है फॉर इनफिनिटी फिर नॉट दैट हो 80 ईयर्स और 30 ईयर्स 50 ईयर्स नहीं अनंत काल आपका साथ दोस्ती भगवान का है उपनिषद में बताया गया जो कभी भी परमात्मा जीवात्मा को छोड़ छोड़ते नहीं है दो दोस्त है उपनिषद में उपनिषद में आता है कैसा सुंदर उदाहरण दिया है ऋषि मुनियों ने कोवियों ने भले एक ही वृक्षों का एक डाल है एक ही वृक्ष है वृक्षों का एक डाल है डाल में दो पंछी बैठे हुए हैं दो पंछी एक पंछी और वृक्षों का जो फल है वो फल को आहार करते हैं दूसरा जो पक्षी है निरण्यो निरण्यो मतलब कुछ खाते पीते नहीं है चुपचाप देखते रहते हैं और जो दूसरा पंछी है जो खाते हैं वो क्या खाते हैं माने संसार नामक वृक्ष का संसार नामक जो वृक्ष है इसका जो सुख दुख नामक जो फल है दो फल को वो खाते रहते हैं उसका कभी ऐसा भाव नहीं आता कि महाराज हमको नहीं खाना चाहिए उसका इतना रुचि है और सुख का दुख का जो दो फल है वो खाते ही रहते हैं कभी माना नहीं करते महाराज बस करो अभी ऐसा नहीं जब कोई जीवात्मा का साथ कोई साधु संघो का वास्तव संग हो जाए तो उसका संसार बंधन तो चला जाता है वो बोलते it, बहुत हो चुका हमको नहीं चाहिए। हम देख लिया हम जगन्नाथ जी का सामने हरी कथा बोलते हैं बांग्ला में एक जगन्नाथ क्षेत्र है चैतन्य महाप्र का पार्षद का चाकदा चक्रद उसका भागवत कथा है बांग्ला में लेकिन नहीं भी समझो तो आपका खून गर्म हो जाएगा वहां एक कहानी है एक बेटिया रानी रोज हरी कथा बहुत सारे लोग आते थे इतना आदमी नहीं बहुत सारे <laughs> यह सुनने वाला कहा है बहुत सारे आते थे विशेषकर में हम देखे एक बेटिया रानी रोज हरी कथा सुनने आती थी हम मौन रखते थे व्रथ का टाइम में हम बातें नहीं करते दो तीन घंटा हरिकासा बोल देते हैं। बाकी समय किसी का साथ देखा नहीं है ऐसा ही नियम है तो जब व्रत टूटा है तो रोते रोते मेरे को दंडवत किए तो थोड़ा बहुत चर्चा हुआ बोले महाराज हम बोला शादी करोगी नहीं बोला महाराज यार करने का इच्छा नहीं है शादी हो चुका हम हो चुका तो स्वामी कहा है किंधु नहीं है कुछ नहीं है बारह शादी होने का साथ साथ चार महीना का अंदर सामी कार एक्सीडेंट में मारा गया हमने चार महीना का अंदर संसार का स्वरूप को देख लिया और हमारा संसार का कोई रुचि नहीं है बस आपका कथा सुनते रहे हमारा संसार बंधन नहीं है ऐसा कीपा करो कि इसी जन्म में ठाकुर जी मिल जाए हमको और दोबारा हमको बहुत आदमी बोला दोबारा शादी कर ले कुछ नहीं है कुछ नहीं है सब अकेलापन सुनापन हम बोला कहाँ सुनापन ठाकुर जी तो है ही है जगन्नाथ जी हर वक्त हरिकथा सुनते रहते हैं तो हम सोचते रह गए कि ये बेटिया रानी का जैसा बुद्धि सुधर गई तो ऐसा बुद्धि अगर दुनिया का हर आदमी का सुधर जाए तो हमारा हरिकथा तो कमाल हो जाएगा आज जिसका भी कानों में हरिकथा का गया है महाराज वो कमाल हो गया जिसका कानों में हरिकथा का नहीं गया हमारा उसका लिए हमारा जुमा नहीं है लेकिन जिसका कानों में एक बूथ गया है तो उसका रिएक्शन होते रहता है वो भूल नहीं पाते और हरिकथा के लिए एक माहौल होना चाहिए हमको खाने पीने का कुछ दरकार नहीं कुछ चाहत नहीं लेकिन हरिकथा के लिए एक टॉपमोस्ट एक्टोमे एटमोस्फियर दिया जाए उसमें हमारा आनंद और ज्यादा होता है हरिकथा तो आनंद है ही है तो जो भी है काल कर्म गुनाधीनों परसु भी बताया था गुणाधीन है सतर गुण आपको नचा रहा है हर वकत नचा रहा है आपको आपको पता नहीं चलता हम हमारा क्या हुआ है क्यों ऐसा हो रहा है करता अहम इतमते गीता में बताया गया इस्लोक भी बताया था जे प्रकृतिक क्रिया मानानी प्रकृतिक क्रिया मानानी गुण और कर्मयर अवस और क्या बोलते हैं भले बाकी जो प्रकृति क्रिया माने प्रकृति हर वक्त हमको सब नचा रहा है लेकिन हमको लगता है क्या करता अहम इति मन्नते हमको लगता है हम करता है ये जो करतापन्न है यही आपका बंधन का कारण है जुधीश्विर महाराज जब भी वैष्णव है ये लीला कर रहे हैं कि पितृ वो चले गए दुख के मारे रहा नहीं गया तो नारद जी आके उसको उपदेश देना शुरू किया जा आप क्या समझते हो आप सोचते हो किसी का रखा करने वाले आप हो भगवान है कालो कर्मो गुणाधीनो काल कर्म आपका कर्मों का फल आपको नचा नचारा है एक जन्म से एक जन्म भेज देते हैं आपका कर्म फल वेदों में भी है बहुत सारे अभी नहीं चर्चा करेंगे काल कर्मो और गुण ये तीनों के द्वारा तमाम जगत वैश्यूत है उसका कोई अपना धीनता तो नहीं लिबर्टी नहीं है दे थिंग आई हैव लिबर्टी बट आई कैन प्रूव एस नो लिबर्टी साधीन नहीं है साधीन अगर है तो बोलो आपका सुबह का टाइम में शरीर एक किस्म का रहता है दोपहर को एक किस्म का और रात को एक किस्म का बन जाता आपका जो अपना शरीर जो बोलते हमारा शरीर उसका ऊपर भी आपका कंट्रोलिंग नहीं है, है आपका अगर आपका शरीर होते आपका मन होते तो आपका बातें क्यों नहीं सुनता क्यों खराब हो जाता दिन में छत्तीस अवस्था हो जाता क्यों क्या कारण है तो काल कर्म गुना दिनो देहो अयम पंचभौतिको इसका थोड़ा बहुत व्याख्या कर दिए कथम अन्यंग गोपायत हे राजन इसी अवस्था में तुम कैसे सोचो कि एक दूसरे का रक्षक बन जाएगा संसार में ना तो स्वामी स्त्री का रक्षक है ना तो स्त्री स्वामी का रक्षक है ये तो होनहार का खेल है जिसको जब जाना है वो चले ही आएगा यह तो बोलने का बाद है और जड़ जगत का जो फिलोसोफर है वो बोलते हैं मैरिज इज नथिंग बट फ्रेंडशिप बिटवीन टू ह्यूमैन सोल मैरिज इज नथिंग बट फ्रेंडशिप बिटवीन टू ह्यूमैन सोल दो आत्मा के अंदर दोस्ती बन गया और जब शादी के लिए हाथों का हाथ रखकर जब मंत्र बोला जाता है वेद में वहाँ भी यह मंत्र बुलाया था है क्या मंत्र है जदिदम हृदय तबो तदिदम हृदय ममो तुम्हारा दिल जैसा है हमारा दिल तुम्हारा साथ मिल गया और दूसरा नहीं है बहुत सारे तर्क वितर्क आता है सो जब गंधरी मैया सरी छोड़ दी माद्री मैया पांडु का साथ आग में छलंग लगाई तो दुनिया का आदमी चर्चा शुरू कर देखो बेकार है यह सब क्या पागल है एक मर गया दूसरा ये जो है इसका जवाब हम देते हैं खड़ा करके वो कुछ रिपोर्टर हो कुछ भी वो बात नहीं कर पाता हम प्रमाण कर देंगे वो स्वामी और स्त्री वो एक हो गया था एक का मौत हो गया उसका दूसरे का भी मत हो चुका वो जी नहीं सकेगा तुम सौ तो की वो आत्महत्या करे रहे है, नहीं है वो सोती बन गया जो भी आजकल का जमाने ऐसा भाव नहीं है जो जोरती आग में छलंग लगा ली जाए उचित नहीं है जब ऐसा भाव आए जो स्वामी देवता हमारा भगवान का ही प्रतिनिधि कोई पार्थक नहीं है तो एक जाने का साथ साथ स्वाभाविक दूसरे भी मुर्दा ही बन जाता है ये सब बड़ा दर्शन है तो काल कर्म गुणाधीन देहो एम पंचभौदी का कथम अन्य गोपायित राजन ऐसे अवस्थिति में उ यू थिंक दैट यू कैन प्रोटेक्ट अदर्स कैसे सोचते हो कि तुम दूसरे का रक्षक हो हमने महाराज आंखों का सामने देखे हैं धाम में एक सांप ने जहरीली सांप सामने है अब डरने का बात नहीं है क्योंकि उसका जवाब उसका मुख में एक मैडिक को पकड़ लिया अब जब मैगेट मैडिक को पकड़ लिया इतना बड़ा मैडिक है उसको खा नहीं सकता आ करके उसको मुख में लिया लेकिन वो मुख तो खोल भी नहीं सकता खोलने से भग जाएगा और गिल नहीं सकता और खा नहीं सकता क्योंकि बड़ा है उस समय में वो मेडिक का जो हालत होता है महाराज वो देखे हो और सांप भी उस समय काटने का कोई अवस्था नहीं क्योंकि काटेगा का कैसे मुख तो ब्लॉक है वो सामने खड़ा होकर हम देख रहे हैं बरी बापरी कैसा हालत है देखो नाराजी महाराज कितना सुंदर उदाहरण दिए सच्चा बात है चिंता करके देखो आपका जिंदगी कैसा है जैसे सांप ने मेडक को आधा खा के रख दे ऐसा हालत बन जाता है जितना सारे जीवात्माएं संसार में हैं, वो सोचते मेरा पिता बचाएगा मेरा स्वामी बचाएगा मेरा पोता बचाएगा मेरा बेटा बचाएगा कोई किसी को नहीं बचाएगा बचाने वाला तो ठाकुर जी है जिस अवस्था में है चारोर आग जल रहा है उसमें एक बच्चा बन जाता है बच जाता नहीं हमारा ये जोबू का जो का पंजाब का जलंधर का जोबू का, का, ना का कौन केस है? एक गुप्ता था गुप्ता जी गुप्ता नहीं मदनलाल गुप्ता नहीं और एक गुप्ता मदनलाल गुप्ता बड़ा भारी नामी है बहुत दान दक्षिणा की करोड़ों करोड़ों रुपया संत महात्मा को उन्होंने केदार का रास्ता में जा रहा था और जाने के टाइम में महाराज कैसा खेल है देखो वो बास एक्सीडेंट हो गया और बास एक्सीडेंट होके टायर पूरा पहाड़ का नीचे गिरा बास रोल होके गिर रहा है उसी अवस्था में वो जो गुप्ता जी उसका गोदी में एक बच्चा था वो पांच सात साल का होगा छोटा ठाकुर जी का कैसा खेल है गुरुजी को शरण किया परम माधव गुस्ती माज का शिष्य है शरण किया जब एक्सीडेंट हुआ रोल होते होते बास गिर रहा है उसमें क्या है बस गिरने का साथ साथ बास का जो पट्टी होता है ना एक कट्ट पट्टी होता है वो पट्टी एक पट्टी खुल गया वो जो सीट में बैठा हुआ था वो सीट का साथ बच्चा का साथ पूरा निकाल के एक पेड़ का झाड़ों में फंस गया अब बाकी बास रोल होते होते पूरे एकदम कितना हजार फीट नीचे सारे मर गया और वो वो वो कांपते रहेंगे क्यों वो झाड़ में अटक गया वो सीट अब बच्चा जैसा है वो जैसे बैठा था हरिणाम कर रहा था वैसे ही है लेकिन अब कफरा है अब कौन बचाएगा सीट फंस गया गिरने का और चांस नहीं क्योंकि फंस गया अब उठाए कौन कम से कम 50-100 सौ फीट नीचे तो है अब बाकी आदमी सारे ऐसा नीचे चला गया उसका सारे के सारे मौत हो गया अब आपका सामने माई क्वेश्चन इज दैट Who गिव प्रोटेक्शन टू हिम को किसने बचाया उसको बोलो भगवान गुरु गुरु बचाते हैं ना गुरु रूप में किस नहीं तो आते हैं तो देखो एक बच्चा के साथ पांच सात साल का बच्चा का साथ पूरा वो बच गया और कोई असुविधा नहीं है उसको बाद में उठाया गया वो रोते रोते बोलना लगा मेरा गुरु जी क्या है देखो मेरा मत तो हंड्रेड परसेंट था और कैसे ऐसे हुआ कि एक पट्टी ही निकल गया और मेरा सीट पूरा उठ के पूरा झप्पर झोप में जो अटक गया तो जिसको बैठा लो चेयर में जिसको बांचना है जिसको जीना है ठाकुर जी उसको प्रोटेक्शन देगा आज जिसको जीना नहीं है उसको प्रोटेक्शन किसी भी हालत से नहीं मिलेगा तो नारद जी ने कह रहे हैं कि देखो राजन अब यह चिंतन मत करो आप दूसरे का रक्षा वाले बनके बैठे हो क्या ठाकुर जी है आपका पितृव है, है गंधारी मैया है उसका पीछे मत जाओ और सही है सलामत है उसका कोई चिंता तुम तुम्हारा नहीं है और ठाकुर जी उसको मार्गदर्शन किया संत महात्मा बिदुर जी उसको रास्ता दिखाया उन्होंने पूरा हिमालय के उत्तर दिशा में चल पड़े और जाके सहस धारा में उधर जाके अपना पट्टी बनाया फूस और घास से और वहां बैठ के भजन शुरू किया राजन चिंता मत करो उसका मंगल मंगल का रास्ता बंद था इतना दिन तक लेकिन संत महात्मा का कृपा के द्वारा उसका मंगल का रास्ता खोल गया उसका उसका पीछे दीवार बनकर खरा हो उसको मंगल होगा ही उसका पीछे पीछे गया देखते रहेंगे कि इसका मंगल कैसा हो रहा है देखे कुटिया बनाकर उसका अंदर बैठे हुए हैं और भजन करते करते अपना मन को वसूत किया चंचल मन को उसका बाद अंदर में जोगाग्नि को इकट्ठा किया और ब्रह्म रंधो से आग प्रज्वलित हुआ और महाराज उसका शरीर का उत्कमन हो गया सारे शरीर का साथ वो कुटिया जो है पत्ता का वो जल के खाघ हो गया और गंधरी मैया भी अपना स्वामी स्वती है पति का साथ अपना शोरी को छोड़ दी और बिदुर ने थोड़ा मुस्कुराया और ठाकुर जी का ओर देखा ठाकुर जी तुम्हारा क्या महिमा है जिन्होंने जिंदगी भर अपना बंधन में रहा क्यों वो कैसा बंधन संसार बंधन ये हमारा पोता है ये हमारा बेटा है दुर्जोन है ये जितना भी खराब काम करे उसका पीछे कोई भी एक भी शासन नहीं किया जबकि विदुर जी बोला राजन ये उचित नहीं है आपका यह लड़का दुर्योधन अन्याय कर रहा है इसको रोको लेकिन उल्टा क्या हुआ दुर्योधन आके गाली देके के दासी पुत्र को कौन लाया इसको निकाल लो यहां से राजधानी से घार धक्का देके निकाल दिया हाय हाय हाय हाँ। महा वैष्णव का जहां अपमान होता है वहां तो सारा चीज जल के खाग हो जाता है कुछ चीज बता नहीं जो भी है बात ये है जो चर्चा करने के लिए हमको आदेश किया था प्रभु जी महाराज जी का भी इच्छा है ये तो आपका जीवन जिंदगी का थोड़ा कहानी हमने बताया कैसा है भागवत का प्रमाण से अब हम वापस आए थोड़ा चर्चा में जो संप्रदाय विहीना मंत्रहा निष्फला मतहा पद पुराण में खुल्ला में खुल्ला बताया गया जे परंपरा नहीं अगर है आपका गुरुकरण में तो आपका गुरुजी ग्रहण किए हो इसमें पावर नहीं रहेगा समझ अगर आपका परंपरा के अनुसार आपका दीक्षा नहीं है तो आपका दीक्षा का कोई पावर नहीं आएगा तभी आपका अंदर में शक्ति आएगा जब परंपरा से जुड़े हुए है आपका अगर हमारा साथ हमारा गुरुजी, उसका परम गुरुजी, जी गुरुजी, परम परमेश गुरुजी, ऐसा करके पूरा गुरु परंपरा का हमारा साथ अगर जुड़ा हुआ है रिलेशन सो यू कैन फील सम पावर इन मी अगर हमारा अंदर में कपट भाव है परंपरा नहीं है हमारा आचरण नहीं है हमारा अंदर दूजा भाव है तो हमारा अंदर में कोई पावर नहीं होगा आप लोगों को उठा के मेरा गोदी में ले आए और ठाकुर जी का पास पहुंचा दे मेरा क्षमता नहीं होगा हो नहीं सकता एक एग्जाम्पल दे दे बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग जैसे हमारा गांव में एक बड़ा ट्रांसफार्मर बैठा हुआ है लगाया गया वो ट्रांसफार्मर से चारों ओर करंट का ब्रांचिंग हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जानते हैं सब उसका बाद ये मंदिर में बड़ा भारी 440 फोर्टी वोल्टेज का एक लाइन मीटर बैठाया गया वो मीटर का साथ बाबा का घर मंदिर में जहां जहां कनेक्शन जरूरी है सारे पॉइंट लेके उसका साथ जोड़ दिया वो मीटर ऑन रहेगा इसका साथ साथ सारे जो तमाम लाइन है लाइन ठीक रहेगा तो वहां ऑन होने का साथ साथ सारे बत्ती जल जाएगा राइट अगर किसी भी जगह एक बत्ती नहीं जल रहा है तो इलेक्ट्रिकल मिस्त्री बोले महाराज ये जलना चाहिए सारे बत्ती जल रहा है ये क्यों नहीं जल रहा है मेन ठीक है सारे टेस्टर देखे देखा है भले हमारा बाबा का घर में शायद कुछ होगा फ्यूज हो गया होगा या तो लाइन का डिस्टर्बेंस है वो पकड़ के उसको अगर लाइन को ठीक कर दो फिर बत्ती जलेगा है कि नहीं ऐसे हमारा गुरु परंपरा का साथ जो सुबह में गाते हैं ये गुरु परंपरा का साथ हमारा अगर कनेक्शन है हमारा अंदर भी फोर वोल्टेज हाई पावर रहेगा उसमें से आपको भी हम कारण दे सकता लेकिन अगर नहीं है मुझमें भजन का कमी है को रुपया पैसा कामिनी कांचन का चक्कर में फंसा हूं रावण का माफिक तो मेरा अंदर में पावर आए नहीं सकता गुरु परंपरा का समझ गया बहुत इजीली हम एग्जाम्पल दे दिए तो ये एग्जाम्पल आप समझ लो कि बहुत सारे महात्मा हुआ है मैं भी एक महात्मा बना है लेकिन असली महात्मा नहीं हुआ रावण भी महात्मा बना था लेकिन उसका कोई परंपरा नहीं था था कोई परंपरा वो तो ऐसे ही बेस बना लिया सीताजी को हरण करने के लिए तो उसका अंदर में स्पिरिचुअल पावर आध्यात् शक्ति नहीं था क्यों वो तो चीटिंग करने के लिए आए ऐसा अगर देखा जाए आपका अगर परंपरा का अनुसार आपका हरिणाम दीक्षा हो जाएगा तो यू कैन फील सम पावर इन यू ऑफकोर्स आपको गुरु वैष्णव का आदर्श पालन करना पड़ेगा परहेज डॉक्टर बता के गया बैद्य बता के गया परहेज आपका काम है परहेज में लापरवाही करोगे तो आपका बीमारी नहीं जा रहा है दैट फॉर दैट डॉक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल बोले गए तुम बोलो परहेज किया बोले नहीं किया हमने ये तो हम क्या करें दबा काम नहीं किया तो एक साधु गुरु वैष्णव का जो दबाए हैं वो हंड्रेड परसेंट पावरफुल है यह हमारा कहना नहीं शास्त्रों का कहना है शास्त्र में बोला हुआ है पुराण या कौन सी शास्त्र में तो बोलते रहते हैं बल चैन सूर्यो सूर्यो तेजस्वी हैजियान वैष्णव सदा क्या बोला बन्ही कौन है आग बन्हीं आग का दूसरा नाम क्या है बन्ही बन्ही आग का दूसरा नाम है बन्ही बन्ही सूर्यो आसमान में जो सूर्योदय होता है बड़ा तेजस्वी है जैठ का महीना में बाहर में जाओ वृंदावन में और प्रोटेक्शन लेके ना जाओ तो मर भी सकता है लू लग गया तो मर जाएगा उसके लिए व्यवस्था है बहुत सारे मिश्री और बहुत सारी चीज पानी एक लोटा पी के पीस जाना है और राजस्थान में प्याज आदि लेके जाता है तो हमारा चलेगा नहीं वैष्णव में आलू बखड़ा होता है एक फल उसको दो खाके जाओ जितना भी धूप में पांच घंटा घूमो कुछ नहीं होगा एक खट्टा मीठा एक फॉल होता है आपका इधर क्या बोलता है हमको मालूम नहीं तो खाके जाओ तो कुछ नहीं होगा तो ऐसा करके बन्नी सूर्य तेजस्वी है और बन्ही आंख तेजस्वी है सूर्य तेजस्वी है ब्राह्मण भी तेजस्वी आचरणशील उसका पीछे मत लगो उसका हरन मत करो जमीन जायद संपत्ति मर जाओगे भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया भागवत में कभी हमारा समय हो तो हम बताएंगे दारिका में भगवान श्री कृष्ण कैसे उदाहरण देके दिखाया देख जितना सारे लड़का है पोता पोती दिखा देखो ये मजाक नहीं कोई शुद्ध ब्राह्मण का कुछ हरण नहीं करना एक पैसा भी वो में जला के रख देगा बिल्कुल नहीं करना और वैष्णव तो सबसे ऊंचा है भले सूर्य है उससे भी तेजस्वी है आग है उससे भी तेजस्वी है ब्राह्मण तो कह नहीं किया वैष्णव जो है भगवान को जो हृदय में ऐसा करके धारण करके प्रेम के मारे उसका जो तेज है वो आप बोलने का बाहर है ये शास्त्रों का पमान हमने दिया बन्ही सूर्यो वैष ब्राह्मण्यो तेजयान वैष्णव सदा तो बात ये बनता है परंपरा के अनुसार आप अगर भजन करते रहो तो आपका पावर आते रहेगा ये जो चार संप्रदाय का बारे में पद्म पुराण में बताया गया चार संप्रदाय कौन कौन हैं? एक तो मादाचार्य जो मादाचार्य जो है निम्बार को विष्णु स्वामी हैं और निम्बार का चार जो चार चार संप्रदाय ये चार संप्रदाय के साथ तालुकात अगर है तो आप भजन में आगे चलोगे अगर चार संप्रदाय में एक भी संप्रदाय के साथ का तालुकात नहीं है तो पद्म पुराण में खुल्ला में बता दिया जो मंत्रो आपको मिला है ओ मनमानी मंत्रो ये मनमानी मंत्रो ये मंत्रो वास्तव मंत्रो नहीं है वास्तव मंत्रो तो गंगा की धारा का मापी गुरु परंपरा में हमारा पास आया समझा मेरा बात अब जो रामानुज संप्रदाय है उससे रामानंदी संप्रदाय उसका सत्तालुका है आप अगर बोलोगे रामानंदी संप्रदाय तो अलग अलग नहीं है रामानंदी संप्रदाय रामानुज से आया है उसका धारा है जैसे आपको बोले हमको एक लोटा गंगा का पानी लाओ आप अगर दौड़ के गए और तापी नदी तापी नदी से तोई नदी से एक लोटा पानी लेके बोले महाराज गंगा का पानी ले ये झूठा है गंगा का पानी तो है नहीं ये तोई नदी का पानी है लेकिन गन्ना गंगा का पानी चाहिए तो गंगत्री होकर बहती हुई गंगा जहां जहां जाती है ब्रांच होकर उसी जगह जाके हमको गंगा उसी गंगा नदी में जाके लोटा को डुबा के पानी लाना पड़ेगा अगर आप दूसरा नदी में जाओ अब बोले गंगा नदी का पानी मिल गया वो झूठा बात है गंगा नदी जहां जहां से जाती है पद्दा गंगा मंदा वो तो गंगा का ही एक एक धार है जहां गंगा बहती हुई जा रही है वहीं आपको जाना पड़ेगा वहां से ही पानी आपको लेना पड़ेगा तो माना जाएगा गंगा का पानी ठीक सेम एग्जाम्पल गुरु के अनुसार जैसे हमारा गोड़िया मठ में गाते कृष्ण है हई थे चतुर्मुख हाई कृष्ण सेवनमुख है नारो दे नारो दैस पूर्ण नाभ मोदी ऐसा हम गाए तो बहुत सुंदर लगे लेकिन समय नहीं है गाड़ी वाले खड़ा है हमको जाना पड़ेगा हमारा दोस्त है राजा जी का <laughs> तो सुबह का टाइम में गाता है यहाँ गाना होना चाहिए सुंदर में बहुत सुंदर गौड़ी संप्रदाय गाना है कृष्ण हईते चतुर्मुख हई कृष्ण सेवन मुख ब्रह्मा हईते नारे रोती नारदे व्यासो मधु कहे बैसो दासो पूर्ण प्रज पद्मती निहरी माधव वंशे अक्षसे शिशो बोली अंगीकार करे अखे रो शिशो जयो धर्म तीर्थ नामे पूरी चाय ऐसा करके हम गाते चले पूरा परंपरा सब आ जाए तो ये धारा का साथ हमारा कोई तालुका है कि नहीं देट इज द वाइटल क्वेश्चन ये चारों संप्रदाय जाने माने एवं अप्रूव है शास्त्रो में है नहीं कि अलाय बलाय कहां से लाया चार संप्रदाय शास्त्रों में ऑथेंटिक है चार संप्रदाय के साथ आपका तालुकात है तो आपका मंत्रो फायदा देगा अंतिम में भजन करते रहोगे यू कैन कम आउट सक्सेसफुल इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर जरूर अवश्य आपका भजन में कोई गलती नहीं है तो भगवान इसी जन्म में मिलेगा ठीक है ये चर्चा होगा हमारा अभी जम्मू में जा रहा है वहां चर्चा होगा इसका लंबा चौड़ा बात यह है हमारा कहना यह है, है हमारा जो ये गौड़िया मठ है एक गौरिया मठ को माधो गौरिया संप्रदाय बोला गया आपका इधर पत्रिका आते रहते हैं उसमें उल्टा लिखने मिलता है कि हमारा गौड़िया मठ का माधो माध्चार्यों का दर कोई संबंध नहीं है इसे उल्टा उठ पठांग मेरा किताब आठ साल पहले निकल गया राधा में एक एक व्यक्ति जो बहस कर रहा था उनका हाथ में पकड़ा गया रीठ इसको पढ़ो इसका जवाब दो आज तक जवाब नहीं आया लेकिन वो लोग एक ऐसा रास्ता घूम ढूंढते हैं गौड़िया वालों का इतना पावर है इसको डाउन करने के लिए एक उठ सब क्वेश्चन उठाता है गौड़िया मठ का कोई परंपरा नहीं है ये माधो गौड़िया नहीं है हम इधर जितना भी बड़ा पंडित है कोई भी आए इसका सामने हम प्रमाण कर देंगे आज तो बात को उठाया जिसको माता चाजो बोला जाता है माता चाचू को किफा मिला बैसदेव जी से बैस गुफा पे गया था बैस गुफा जहां हम गए थे हिमालय में बहुत बार गए हम वहां बैस गुफा है सरस्वती नदी का किनारे और बैस गुफा में गए थे भागवत लेके इतना ठंडी है सब जगह और उस जगह जब बैस गुफा में गए माता चाचो जी माता जी को दर्शन देने के लिए बैसदेव जी गुहा का गुफा का अंदर से प्रकट हो गया प्रकट हो गए किपा किए की मंत्रोपदेश किए जब नित्यानंद बहू का नाम सुने हो बलराम नित्यानंद वो तीर्थ अटन करते करते जब बैस गुफा में गया बैंसदेव जी छड़ लगाकर उठे और एक दूसरे को दंडवत ये भी गुरु तत्व तो ये भी गुरु तत्व तो ये तो मूल गुरु तत्व तो है बलराम बैसदेवी जो है सख्ता भी एक दूसरे को दंडवत किए ये सब कहानी है कहानी नहीं है वास्तव तो फैक्ट इसमें तो हमारा परंपरा इतना टगड़ा है जो चैतन्य महाप्र का जो बाणी है पृथ्वी में, में जितना ग्राम और शहर है सारे जगह मेरा नाम फैल जाएगा और फैलाने वाला कौन है एकमात्र तो गौरिया मठ है फैलाने वाला कौन है गौरिया मठ है और इस्कोन जो है ये भी गौरिया मठ से ही पैदा हुआ गौरी मठ का वाहन नहीं है बाबा बोल नहीं सकता हमारा जो भक्ति विदान तो महाराज वो तो हमारा काका गुरु है हमारा गुरुदेव का छोटा गुरु भाई है हमारा काका गुरु है उन्होंने फिर स्कॉन प्रतिष्ठा किया तो बोलो इस्कॉन जो प्रतिष्ठा हुआ गोरिया मठ नहीं है गोरिया मठ से आए हैं, उसका जन्म कहां से हुआ पैदा कहां से हुआ वो अगर बोले गोड़िया मठ का संबंध नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता मैया को बोले ये मेरा मैया नहीं है तो हो सकता ये मैया से हमारा जन्म हुआ ऐसा नहीं हो सकता कभी झूठा बोलने से नहीं तो हमारा परंपरा हर हालत में है कैसा परंपरा का विन्यास है परंपरा कैसे आते हैं हमारा सामने और सिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पौपा के द्वारा उनका शिष्य जो है सिला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज से लेकर सिला भक्ति बनुदेव गोस्वाई महाराज सिला गोस्वामी महाराज जी गोसाई महाराज भक्ति सारंग गोस्वाई महाराज सारे हमारा गुरुवर्ग जो है लाजवाब एकदम नीचे, नीचे दूर से लाजवाब एकदम प्रचार किया पूरा दुनिया में उसका बाद शिला स्वामी महाराज बहुत बात फॉरेन में गए प्रचार किए और आम आदमी का साथ ऐसा सीधा भाषा में चर्चा किए वो लोग तो कठिन बात समझते नहीं हमारा गोस्वामी महाराज से बन महाराज से लेकर और शिला भक्ति बनोदेव गोस्वामी महाराज का अंग्रेजी जो है ब्रिटिश लोग डरते थे अभी जी जाओ वृंदावन में ओरियंटल कॉलेज ऑफ फिलोसॉफी जो है वो हमारा बनुदस्वी महाराज का प्रतिष्ठित है नंदगांव में जाओ जहाँ कृष्ण भगवान का भी हो वहां कॉलेज है वहां भी है सारे तमाम दुनिया में इतना सुंदर उसका प्रचार इतना पावरफुल है जब जर्मनी में गए तो जर्मनी लोगों ने बोले हम आपका अंग्रेजी में प्रबोचन नहीं सुनेंगे क्योंकि जर्मन का शायद इंग्लैंड का तो ऑलवेज फाइटिंग रहते रहते है बोले हम सुनेंगे नहीं तो गोसाई महाराज बोले हमको छ महीना टाइम दो छ महीना ओनली सिक्स मंथ आई नीड टू लर्न जर्मन लैंग्वेज छह महीना का अंदर जर्मन लैंग्वेज को सीखा और जर्मन लैंग्वेज में वक्तृता दिया हमारा पास सब है माई लेक्चर इन इंग्लैंड एंड जर्मनी सब बहुत टफ किताब सब पुराना जमाने का हमारा रसाम सिंधु का ट्रांसलेट संभव नहीं बाबा सोरा सुना है आप लोगों को जानकारी है, है नहीं ये सब बोलने से कोई फायदा है नहीं बहुत शास्त्रों का एकदम निचोर जिसमें इतना सेंटिमेंट है भगवान राधा रानी भगवान कृष्ण का साथ संबंध गुपयोग का इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना ये असंभव है इम्पॉसिबल क्योंकि अंग्रेजी में यह सब शब्दों नहीं है, है। लेकिन फिर भी बनोगी महाराज भक्ति रसाम को ट्रांसलेट किए लेकिन ठाकुर जी का यही लीला है ओनली फास्ट पार्ट तीन पार्ट है इसका फास्ट पार्ट ट्रांसलेट किया हुँ? उसका फर्स्ट एवं सेकंड पार्ट होता है उसका फर्स्ट पार्ट किया और बाकी पधर गए जगत से चले गए तो हमारा परंपरा कैसा है इसका बारे में आपको चर्चा करेंगे आपका बड़ा भारी जोश आएगा अंदर में पावर आएगा बोले तो हमारा परंपरा इतना टगरा है और देखो हरिनाम के बारे में हम चर्चा करना शुरू कर दे हरिनाम और हरी अभिन्न है इसका बारने में कम से कम दो चार घंटा लगेगा तो वो भी एक दिन में न धीरे धीरे हम चर्चा करते रहे तो आपको समझ में आएगा हम थोड़ा टाच करते चलेंगे इसमें हमारा भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा आपका भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा लेकिन हम आपको ये बोलते हैं जो आप ये विश्वास करके हरिनाम करो जो हरि है सो हरिनाम है ऐसा विश्वास करके करते चलो और बहुत सारे गोमाता के ऊपर बहुत सारे प्रवचन होते रहते हैं ये प्रवचन हमारा नहीं है यह सोचना नहीं कि श्याम बाबा ने किया सारे हम वंदना करके बैठते हैं और पोपाजी हमारा गुरुवर्ग हमारा जवान से बोलते हैं हम नहीं बोलते हैं तो इस हरिकथा को सुनने से हमारा हंड्रेड परसेंट विश्वास कभी भी न्यूज़पेपर का मापिक मत सुनो एकांत में सुबह में साफ़ा होकर एक आसन में बैठो आ थोड़ा सा आस्ते हरिकथा को चला दो हरिनाम करते रहो देखो कितना पावर आएगा क्योंकि बाकी समय आपका टेंशन मने रहेगा सेवा दूर धूप जिस समय आपका लीजर टाइम एकदम अटेंशन लगा के बैठना हर सुनते रहो ये तो सेवा है ये लोग सेवा के लिए आए हैं देखो कहां से ये लोग सेवा के लिए आए हैं जो सेवा चाहिए वो बोलो सेवा करने के लिए तैयार है हम क्या सेवा आपका कर सके बोलो आदेश करो हम सेवा करने हम दास हूं गुरु वैष्णव का दास है हमारा कोई मालिक होने का कभी इच्छा नहीं है जिंदगी में आज तक अगर हमारे मालिक होने का इच्छा होता हम फॉरेन कंट्री में होते विदेश में प्रचार करते हजारों लाखों शिष्य होते हमारा ये इच्छा नहीं है हमारा इच्छा है गुरु वैष्णव का दास बन के रह जाए और सेवा करते रहे ये करते आया है और बाकी जिंदगी ऐसे चले बाबा महाराज के साथ भी ये आशीर्वाद लेके वैष्णवों का पास आज्ञा लेता हूँ क्योंकि बहुत दूर जाना है वहां भी प्रवचन है आप लोगों में जो जाना चाहते हो राजा जी का खुला एकदम दरबार है जा सकते इन्वाइटेशन दे के गया उसका दोस्त बैठा हुआ है यहाँ ही हम समाप्त करे क्षुद्रपचन का विश्राम दे वाकु के पास पथितान पावन भ्य हो भयो, भियो भयो नमो